युगों के प्रति वेदांत का उद्देश्य हाँ यह बड़े ही मार्के की बात है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस तरह कितने ही राष्ट्र दुनिया के रंगमंच पर आए और कुछ दिनों तक बड़े जोशों खरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर बिना एक ही चिन्ह अथवा एक भी लहर छोड़े काल के अनंत सागर में विलीन हो गए और हम यहाँ इसी तरह से जीवित हैं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 हमने मानो बहुत ही पुराने जमाने से सारे संसार को एक समस्या पूर्ति के लिए ललकारा है पाश्चात्य देश वाले वहाँ इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक कितना विभव संग्रह कर सकता है और यहाँ हम लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि कम से कम कितने में हमारा काम चल सकता है यह द्वंद्वयुद्ध और यह पार्थक्य अभी सदियों तक जारी रहेगा